तो बता रहे थे इसका श्लोक मैंने बोला था दिखाऊंगा महासरस्वत का नवम मंत्र में लिखा ब्रह्मचारी धनदाई है प्रिय श्रोत्र छोटिया ब्रह्मचारी धनदाई मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या प्राह तीर्थानी सन्म ब्रह्मचारी शिष्य ब्रह्मचर्य दिशा लेकर जो शिष्यत्व को प्राप्त किया धनदायी धन देने वाला मेधावी श्रोत्रिय प्रिय पुत्र विद्या व्या अरे विद्या जग्रे विद्या को ले देखी तरीका से जो ये छान तीर्थानी शान मेरे महासरस्वती बोल रही है ये छह प्रकार के मेरे तीर्थ होते हैं अर्थात विद्या के ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं तो ब्रह्मचारी तो स्पष्ट है जो शिष्य ग्रहण शिष्य स्वीकार करते द्वारा धनदाई धन देने वाला मेधावी बुद्धिमान प्रिये पुत्र विद्या व ये पांच को हमने कल भी कहा था श्रोतिय रह गया एक ये। श्रोत्रिय वास्तव में मेधावी भी श्रेष्ठ है सर्वश्रेष्ठ कौन है श्रोत्रिय दूसरे में मेधा भी, तीसरे में पुत्र प्रिया, चौथा ब्रह्मचारी पांचवा विद्या से विद्या को प्राप्त कराने वाला छठा धनगा क्रमशत्र सर्वश्रेष्ठ क्यों है कारण है श्रोत्र का लक्षण क्या है किसको श्रोत्रिय है? जो कोई व्यक्ति श्रोत्र थोड़ी हो सकता है आजकल सब श्रोत्र भ्रमिष्ठ अपने आप को लिखते हैं सभी क्षत्रिय भी लिखता है वैश्य भी लिखता है कोई भी सन्यासी वह सब लिख लेते हैं श्रोत्र भ्रमनिष्ठ शब्द लक्षण श्रोतृशब्दलक्षण ने वर्णन जन्म जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्कार विद्य यात्रोत्रियच्यते जन्मना ब्राह्मणो ब्राह्मणों माता पिता दोनों ओर से जो दोनों वंश दोनों कुल की ओर से जन्म लेते वक्त ब्राह्मण है मातृकुल भी ब्राह्मण कुल हो पितृकुल भी ब्राह्मण कुल हो वर्ण शंकर न हो ऐसा शुद्ध दोनों बीच और क्षेत्र से पैदा हुआ बच्चा जो ब्राह्मण है वो सर्वश्रेष्ठ देखो ब्राह्मण अपने आप ही पूज्य गया कुल पूज्य होने से उसे उत्पन्न व्यक्ति भी उज्ज्वल हो गया और उस श्रेष्ठता द्विजत्वाग कब संस्कार द्विज समय समय पर उस ब्राह्मण के माता पिता ने उस ब्राह्मण बालक का संस्कार किया है उन संस्कारों के द्वारा वह द्विजत्व को प्राप्त और वह विप्र कब गा जाएगा जब विद्या याति विप्रत विद्या के द्वारा वह विप्रत को प्राप्त कर रहे और तीनों जिसमें आ जाए वो श्रोत त्रिविध श्रोत्रिय मुच्छते जन्मना ब्राह्मणत्व द्विजत्व, विद्या के द्वारा विप्रक् हो तीनों जिसमें आ जाए वही श्रोत्रिय हो केवल विजित्व हो सकता है क्षत्रियवेशी में विपृत भी क्षत्री में आ सकता है जो सही संस्कारों से युक्त है उसको हम दिजित सकते ब्राह्मण न होता हुआ द्विजित्व आ जाएगा संस्कारों से युक्त है विद्या से भी युक्त है तो द्विजित युक्त विपृत श्रेष्ठत्व आ जाएगा उसके अंदर लेकिन तीनों आना उसी के अंदर संभव है जो उभय पुलता ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ तो ऐसे इसरे क्या हो गया वो विद्या का सर्वश्रेष्ठ अधिकार देखिए सत्य का जाबाल की कहानी में आपने ना गौतम ने हर को निश्चय कर लिया ये बालक निश्चित रूप उभय से ब्राह्मण होगा ही निश्चय कर लिया किंचित शांकर्य होगा ना वो सत्य वचन बोल नहीं सकता स्पष्ट कुछ न कुछ वो आज भी जितने भी लोग बोलते हैं 100 परसेंट शत प्रतिशत सत्य कहना कठिन है लगभग असंभव सा है कि सत्य किसको कहते ये भी समझना है सत्य वचन क्या है जो जैसा देखा वैसा बोलना ये सत्य नहीं है या जो जैसा है वैसे कह देना ये सत्य नहीं है योगी यागजोल के महाराज गार्गी को समझाते हैं सत्य की व्याख्या करते हैं सत्य क्या है कति यथो धर्म हानिर् भवति तदवचन सत्यम अब धर्म का हानि जिस वचन से ना हो उस वचन का नाम सत्य वचन क्या है इतनी भयंकर लक्षण है ये। पूरा धर्म को समझना पड़ेगा आदमी को एक भक्ति वचन बोलने के लिए वचन बोल सके समझना पड़ेगा इस वचन के कहने पर क्या धर्म का कहीं किंचित तो हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा धर्म का हानि का मतलब क्या है धर्म को समझो धर्म क्या होता है अपना वर्ण धर्म अपना आश्रम धर्म इतना ही नहीं है ना वर्ण धर्म आश्रम धर्म से ही काम चलता नहीं क्योंकि जाम रह रहे हैं इस समाज का भी एक धर्म है मर्यादा है सामाजिक मर्यादा समाज धर्म भी है मानव मातृ को एक सामान्य मानव धर्म भी है ऐसे वचन नहीं बोलना जिसे मानव धर्म की हानि हो, हो जाए ऐसे वचन नहीं करना जिसे सामाजिक धर्म का हानि हो जाए ऐसे वचन नहीं कहना जैसे अपना वर्ण धर्म का हानि हो जाए ऐसे वचन नहीं कहना जिसे अपना आश्रम धर्म का हो जाए ऐसे वचन नहीं कहना जिसे गुरु और स्व स्व से ज्येष्ठ श्रेष्ठ पिता भ्रत आदियों के अपमान हो जाए वो भी धर्महानि है अब हाँ बहुत पिस्तर वर्णन है धर्महानि के अब ऐसा सत्य वचन तौल के बोलना आसान है धड़ेले से कोई बात पीछे कुछ बोल देते हैं सोचते ही कहां को बोलने से पहले जो बोल रहे हैं किसकी क्या हानि होगी इधर के बात उधर कर देना आसान है करने से पहले सोचना पड़ेगा इसमें क्या हानि किसकी किसकी हानि हो सकती है इसका प्रतिक्रियाएं क्या होंगे रिएक्शन क्या होगा उस रिएक्शन के अंतर्गत किनका किनका हानि हो सकता है यह सोच समझ के ही वचनों को इस्तेमाल तो ऐसा ही सत्य सत्यवचन का सत्यम व प्रियम वनस्प्रिकार नहीं ऐसा सत्य सर्वप्रिय हो जाएगा क्योंकि कहीं भी धर्म हानि नहीं है ना ऐसा वचन ही वास्तव में प्रिय वचन होता है और इससे भिन्न वचन के चिद मात्र को प्रिय है कुछ चीलों को प्रिय होता है और सर्वी को प्रिय नहीं होता का मतलब वह धर्म हानि है वह वचन सत्य वचन नहीं स्व को प्रिय हो या स्वष्ट मात्र को प्रिय हो ऐसे वचन सत्य वचन नहीं है सर्वहित वाला जो वचन है वही वचन सत्य वचन और उस अतार करने में उस व्यक्ति का अंतकण कितना शुद्ध होना चाहिए यह विचारणीय बन जाता है इसे श्रोतृत्व आना वास्तविक ब्राह्मणत्व आना बहुत कठिन इसे दोनों वंशों से परंपराया संस्कारवान कुलीन ब्राह्मण वंश हो तो वह संतान में भी वो संस्कार दिया जाता है परंपरा चल ब्राह्मण्रोत्रीय तो तो हो ही नहीं सकता क्यों बचता जाएगा अन्य अधिकारित्व का लक्षण है ना उसके लिए शूद्र को भी अधिकार धनदाई धन, धन देकर करके विद्या प्राप्त कर सकता है ना श्रेष्ठ विद्या प्राप्ति का अधिकार नहीं आ सकते मोक्षे आपको मोक्ष तो चाहिए, आपको चाहिए, के के चाहिए पहले मोक्ष चाहिए जरूरत नहीं अविद्या के लिए छह प्रक्रिया बता दिया ब्रह्मचारी बन जाओ शिष्य हो जाओ किसी गुरु का मेधावी हो जाओ अप्रिम बुद्धि को जो है तीक्ष्ण करो, बचपन से मंत्र का जब तक सरस्वती का इत्यादि गायत्री वगैरह का जब करो ताकि बुद्धि एकदम तीक्ष्ण हो जाए, यानी अनुष्ठान करने पड़ते हैं तब बुद्धि तीक्ष्ण होगी दृष्टि बुद्धिया सुरक्ष धारा निशिता इत्यादि मंत्रों में कह दिया गया इतनी तीक्षण बनाइए मेधा भी तभी आपका विद्या के अधिकारी मोक्षाधिकारी हो जाएंगे यदि कहती केवल श्रोत्री ही विद्या का अधिकारी वही मोक्ष अधिकारी तब तो आपका प्रश्न उठेगा तब आपत्ति ठीक लेकिन यहां तो, थी तो सबको अधिकार दे रहे हैं पुत्र भी होना कोई जरूरी नहीं गुरु का पुत्र ही होगा तो विद्याधिकारी भी नहीं करे गुरु का प्रिय होना है इसे पुत्र शब्द प्रिय शब्द प्रयोग कर दिया यदि पिता को पुत्र अत्यंत प्रिय होता है ऐसे भी शिष्य प्रिय हो जाते हैं जो पुत्र से भी ज्यादा माने जाते हैं उसे गुण के आधार पर है ना शिष्य के गुण आधार पर इसलिए अधिकार दिया है व्याख्या तो कर रहा था इसलिए बारंबार मेधावी और धीरे शब्द प्रयोग हुआ शास्त्र में क्या है मेधावी शब्द अधिक प्रयोग होता है और धीरे शब्द प्रयोग के है बिना किसी विद्या की समय प्राप्ति नहीं हो सकती ही बहुत जरूरी चीज जल्दबाजी करता है वो नहीं प्राप्त कर सकता और कहीं धीरे धीरे पढ़ाते हैं बहुत चैन लगेगा छोड़ तो हमारे पास जो आते थे बहुत तेज है, पढ़ाते ते हमारे पकड़े से बाहर इसे छोड़ के जाते किस पासा रज्जू हो गया ना तेज से पढ़ाता तो मुसीबत धीरे पढ़ाता तो मुसीबत सत्रह क्या है ना सभी तीस बुद्धि वाले है ना तेज से सभी पढ़ाए तो जाओ तो भी काम चलेगा नहीं। एकदम कर दे धीरे पढ़ाओ तो तेज वाले को बोर हो जाएगा मध्यम से से पढ़ाना पड़ता है और मध्यम से इसे पढ़ाएंगे तो मंदाधिकारी को धैर्य रखना पड़ेगा उच्चाधिकारी को धैर्य रखना पड़ेगा मध्यम आधिकारी तो बिल्कुल अनुकूल बैठ रहा है वो तो खुश रहेगा, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। थोड़ा दिरे दिरे चल रहे है। तो उसको और मंदाधिकारी को भी थोड़ा स्पीड ही लगेगा तो उसको भी धैर्य रखना पड़ता है तो धैर्य के बिना इसीलिए विद्या को प्राप्त करना यहां पर कहना तमे वीरो धीर आवृत तो क्या है बहुत होता है और मेधावी जीव हमें ग्रहण करना चाहिए उपाधि और अशास्त्रित्व क्या था जीव सृष्टि जो अशास्त्र वो कौन है वो दो प्रकार को उसमें भी है एक मंद होता है कौन ज्यादा बाधक है कौन कम बाधक है उस पर विचार करेंगे अशास्त्री से अवांतर महा अशास्त्रीय जीव सृष्ट द्वैत का अवांतर करता हुआ उनसे बचने के रास्ते भी बताएंगे अशास्त्रीय तीव्रमंदमित द्विधा काम क्रोधाधिकीव्रम मनोराज्यम तफे तरत अशास्त्री द्वैत भी दो प्रकार था। एक का नाम तीव्र दूसरा का नाम मंद तीव्र कौन सा है ये ये जो काम क्रोध आदि है, तीव्र और मनोराज्य मंद अशास्त्रीय जीवसृष्ट जीवसृष्ट मंद अद्वैत है मनोराज्य तीव्र द्वैत है काम क्रोध विधा दिवस क्रमेण उदाहरण दोनों प्रकारों को क्रमशः स्वयं बता रहे इतरत्व मंदम मनोराज्यम अब तीव्र का विचार बड़े लंबा चौड़ा करेंगे नौ श्लोकों से करने जा रहे हैं 50 से लेकर अट्ठावनवे श्लोक तक पूरे के पूरे तीव्र द्वैत का चर्चा देखो कि अने शास्त्रीय द्वैत से युवा उत्तर कालमे एक तुम तो? प्रश्न उठता है जैसे आपने कहा शास्त्रीय द्वैत कब त्याज्य होता है तत्व के अनंतर प्रश्न का सबसे सब पहले ये जो अशास्त्री द्वैत है इनको भी अर्थात काम क्रोधादियों को और मनोराज्य को भी तत्व के अनंतर त्यागना चाहिए कि पहले और पक्षी गएगा पहले करके क्या करूंगा बाद में कर लेंगे तत्व ज्ञान के अंतर क्रोध तब तक तो उसका भी हम आनंद लें व्यवहार करें सिद्धांत के नहीं सबसे बड़ा बात अब यही तो है विद्या ही प्राप्ति नहीं हो पाएगी है जब गुरु के ऊपर नाराज होकर चले जाते चले लोग क्रोध का नियंत्रण है नहीं, नहीं तो विद्या कैसे प्राप्त करेगा एक बार ऐसे रामस्वरूप नाम से था अब शुरू शुरू में जब पढ़ाते थे तो इतनी हिंदी भी अभी भी इतनी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है ठीक है पहले से तो बहुत ठीक है तो प्लिंग पुलिंग तो अभी भी गड़बड़ा जाता कई बार हिंदी भाषा तो वो समय क्या होता था कोशिश तो था कि भई हम किसी का अपमान तो चाहते नहीं करना जैसे आप आइए आप जाइए यही बोलता पाठ पढ़ा पता नहीं कभी बोल दिया होगा निकल गया मुंह से तुम सब सबने प्रश्न उठ पटांग कुछ अब तुम थोड़ा देर चुप रहो तुम्हारे जवाब आ रहा है आगे आ रहा है ऐसे कुछ बोल दिया अब उस समय तो चुप रहा पाठ लेकिन कुछ गड़बड़ सा हुआ कि मैं सोचा पता है असंतुष्ट हो गया मैंने जवाब नहीं दी इसलिए इस पाठ जब आगे आगे बढ़ा तो इसका आगे पता है। आगे नहीं। आगे। भी के चले गए बोरी दूसरा बांध भी बोरी बांध घूम फिर जो है जाने की तैयारी हुई तो लोगों ने मेरे को आगे कहा स्वामी जी तो जा रहे हैं जाने तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ रोकते हैं नहीं लेकिन जानो क्यों जा रहा है क्या बात कोशिश करो जानने की वो लोग गए पूछे तुम जा रहे हो को बता दूंगा ऐसा बोल के वो मेरे पास जा रहा है तो कहता है मेरे बाप ने भी छुट्टी में कभी तुम नहीं कहा आप कौन होते तुम बोलने वाले <laughs> इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था उसके तो उसके पारा क्या हो सकता हूँ इतना गुस्सा चला उसके बाद उन्नीस सौ बयानवे के कुम्भ मेला में उज्जैन में तब आकर के पैरों साफान पड़ गया और माफी मांगने लगा रहे उसे सभी गलती होगी मेरी मूर्ख ताती ये थी वो थी आप थी जान बुझ नहीं किए थे ऐसा वैसा मैंने कहा इतना स्टूडेंट डेढ़ साल बाद अभी तुम बोल रहे हो जो उस समय ग्रुप गए तो आप बहुत आगे बढ़ गए अब उस ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते नहीं शुरू होगा तब इंतजार करो तब आओ देखा जाए बंदा आया ही नहीं होता है विद्या में काम क्रोध आदि पहले त्याज प्राप्ति की के तत्व ज्ञान के अंतर नहीं विद्या प्राप्ति में ही यह सब त्याज हो जाता है नहीं तो आपस में विद्या के लड़ जाए क्रोधित तो हो जाए दूसरे के प्रति तो भी पढ़ाई होगी क्या इसीलिए काम क्रोध आदि तो विद्या प्राप्ति काल में ही त्याज्य तत्व उभयम तत्व निवार्यम बोध सिद्ध ये समित्रुतः उभय दोनों प्रकार का जो द्वैत है ना काम क्रोध आदि और मनोराज्य दोनों प्रकार की जो अशास्त्री द्वैत है यह तत्व बोध से पहले ही त्याज्य होता है निवार्यम क्यों बोध तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी शब्दार्थीकरण नहीं हो पाएगा विद्या की प्राप्ति नहीं होगी अनुभूति तो दूर की बात सिद्ध क्यों ऐसा आप कह गास्त्रो ने साधन चतुष्ट के अंदर ही लिख दिया क्या समाधान सट षटसंपत्ति में या नहीं समर अधि प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान इसे जो काला वाला समय है कान क्रोध आदि को रोक रहा है समाधान क्या है मनोराज्य दो समह और समाधान यदि शब्द संपत्ति के अंदर लिया गया जो कि साधन चतुष्ट है वेदांत की विद्या के अधिकारित्व कोटे के अंतर्गत विद्यमान है वहीं से निषेध हो गया है जब बुनियादी आवश्यकताओं के अंतर्गत है कि अशास्त्रितग उसके बिना वेदांत अधिकारित्व ही नहीं है तो तत्व ज्ञान के अंदर त्याग की बात कहां करें वेदांत के अधिकारी बनने के लिए ही इन चीजों को त्यागना काम क्रोध आदि को त्यागना है मनोराज्य को त्यागना है तब वेदांत के अधिकारी बनोगे अधिकारी बनके श्रवण करोगे श्रवण करके मनन करोगे मनन करने करोगे ध्यान तब तक तो ज्ञान साक्षात्कार होगा उसके अंतर शास्त्रीय द्वैत का त्याग यदि इसलिए देखिए शास्त्र त्याग अंत में हुआ यानी अशास्त्र त्याग सबसे पहले होगा को पत्थर मारने से क्रोध होता है यदि करते हैं कि होता है दोनों में अंतर है समझने वाली बात यही होती का। तो क्रोध कर रहे हैं तो भी जान के कर रहे हैं क्या यदि जान के कर रहे हैं तो नाटक हो गया सिनेमा अगर जान के क्रोध कर रहा है मर्डर भी कर दे रहा है तो क्या फांसी लग है उसको जान के कर रहा है ना एक्टिंग है वो जान के कर रहा है तो दोष नहीं है हो रहा है यदि होता है तो प्रारक्रमशात हुआ है यदि अनजान में अज्ञानवश व क्रोध आवेश आ गया है तब तो ब्रह्म अज्ञान आवेशात हो रहा है या नाटकवत हो रहा है या केवल हो रहा है केवल होना परमशात् जान के करना शिक्षा होता है और आवेश से होता है तो अज्ञानवश होता है क्रोध तीनों प्रकार से सकते मैंने ऐसे महात्मा को देखा है जो जान के करने वाले पहले बार बता चुका हूं अब रहे नहीं वो अमरकंटक वाला वो नौ से दस रात को जो है सब नौकरों को बुलाते थे दुनिया अगर गाली इतना बोलते थे सुनोगे तो क्या महात्मा है ऐसी बातें बोलता वो तो पहले लेकिन बहुत देर था आप लोग लो थे, यहाँ से चले जाइए हम लोग भीग के थे ठंडी का दिन था के थे हमेशा धुनी के साथ बैठते थे धुनी के साथ हम बैठ के तापने के लिए हो गए आप लोग जाओ कमरे में जाओ सब हमारे समय हो गए नौ बजे हमें कुछ करना है हम लोग दो करना करो करोगे के सबको समझ तो करेगा और खराब और क्या हो सकती है हम आंख बंद कर रहे हैं आप करने कर लो, हमको तो बुरा नहीं आपको बिल्कुल नहीं मानेंगे आप जो चाहे सकते दुनिया चाहिए उन्हें को एक घंटा पूरा परेड लिया हम लोग ठीक दस बज गया ठीक नहीं करते कटोरी कचोरी हो गई ये हो गया हो गया छुट्टी को जब कता हुआ नाट्य पूछा महाराज क्यों करते हो आप और कहते ना करो तुम लोग आते हो ना सेवा में क्या करोगे यार ना थाली रहेगा ना कटोरी रहेगा ना छात रहेगा ना पिस्ता रहेगा सारे उठा के ले जाएंगे चोर बदमा पहले में चुप रहता था नीला करता चो ढेर हो रहा है ठीक है था तो कुछ भी नहीं रहता कहां तक से खरीद खरीद देते रहेंगे कहां तक ऐसा चलेगा तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा तीसरे में ना करना पड़ता है रोज़ाना एक घंटा करे कोई दिक्कत नहीं जानगी शिक्षा के लिए जान के कर रहे हैं किसी तो हा? ने हानि के लिए नहीं उसमें भी शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। तो और हो जाता है का तो शरीर चल रहा है तो क्या हो रहा है क्रोध हो रहा है कुछ भी हो रहा है वो समझना है क्रोध किस तरह की आवेश नाटकवत है या प्रार्थ वसा स्वाभाविक है प्राण निवारण किमर्धम से पहले ही निवारण कर लेना चाहिए जितनी हो सके कहते हो तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धि के लिए ही है तथा अरे क्यों ज्ञान प्राप्त नहीं होगा क्रोध आदि रहते क्यों क्यों ज्ञान प्राप्त होगा का कारण है समय की यदि तत्वोध तो आदि प्राप्त है और हेय्तम जिससे तत्वोध से पहले है, उनका हे तथे नित्य अनित्व सुवेक आदि ब्रह्म ज्ञान साधने नित्य अनित्व सुवेदि ब्रह्मज्ञान के साधन कोट्टी के अंतर्गत ही मध्य में शांत थी थी शांत समाधि शांति और मनोराज्य के निरोध रूप समाधान इन दोनों को सुनने को मिला है में है तत्व ज्ञान से पहले तो त्याग दूंगा इन तत्व ज्ञान के बाद में क्रोध आदि करते रहू तो मनोराज्य करू बाद में उठपटांग खूब काम करू तो क्या चार शादी कर लो बीस बच्चे पैदा करो बिगड़ता तो क्या है ज्ञान या कुछ भी कर तो मुक्त हो ही गया अब बिगड़ना तो कुछ है नहीं इसे होने दो ऐसा कोई कहे ऐसा हो नहीं सकता बोधातमूर्द तथ्येयम जीवन मुक्ति प्रसिद्ध काम आदि क्लेश बंधे नुक्त नहीं मुक्तता अरे जीवन मुक्त होना पड़ेगा विदे मुक्ति, विधेयुक्ति मुक्ति के बाद पुनर्जन्म होना ही नहीं बाद में क्रोध करूंगा बोल ही नहीं सकते मुक्ति से पहले ज्ञान के उत्तर काल में जीवन मुक्त अवस्था में भी जानकर करोगे तो भी शिक्षा के लिए करो फालतू का नहीं करना वो भी नुकसानदायक हो जाएगा जीवन मुक्तिता में बाधा होगा इसे कहते हैं बोध उत्तर काल में भी वह है क्या उस तात्पर्य विजय मुक्ति के पूर्व इसे रहे क्यों क्यों है ही हो गए? क्योंकि जीवन मुक्ति प्रसिद्ध है जीवन मुक्ति सर्वदा की प्रसिद्धि के लिए यह अत्यंत आवश्यक है काम क्लेश बंधे ना क्योंकि काम क्लेश रूपी बंध के द्वारा बंधे नुक्त बंध के द्वारा युक्त जो पुरुष के अंदर नहीं मुक्तता नहीं हो सकेगी क्लेश काम आदि रूप है जो क्लेश कोई बंध ने तेन युक्त से बद तेन युक्त बने बद पुरुष है उसको मुक्तता की प्राप्ति भी होगी जीवन मुक्त तो नहीं नास्ते वो तो कभी जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा ज्ञान के उत्तर काल में माने परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ज्ञान के तत्परे परोक्ष ज्ञान के उत्तर काल में आपको सिद्धि के, आप के लिए अपरो करना पड़ेगा नहीं तो जीवन मुक्त नहीं हो पाओगे अजीव मुक्त नहीं हुए तो विधेयुक्त नहीं हो पाएंगे इसलिए कहते हैं अच्छा तो पूर्व पक्ष यह तो है जीवन मुक्तता की जरूरत क्या मुक्त होना चाहेंगे पढ़ लिया ब्रह्म ज्ञान हो गया बाद का में काम इस्तेमाल करते हुए जिंदगी काट लूंगा अमर देवर ब्रह्म ब्रह्मज्ञान दे हो जाएगा मुक्त हो जाएगा विदय मुक्त हो जाएंगे ज्ञान तो है ना बड़ा ही अमरण काल में जन विजय मुक्त हो जाएंगे बीच जन्म मुक्ति की जरूरत है क्या तब इसका जवाब बहुत आगे जाकर देंगे यहां तो संकेत कर देते हैं आगे इसका विस्तार देखना है तो नौवे प्रकरण का तैंतालीसवें श्लोक से आवश्यकता पर जोड़ देंगे 9 प्रकरण में 9 45 और इस पुस्तक में प्रश्न संख्या क्या जवाब दे रहे देख लीजिए लो आत्यंतिक पुरुषार्थ रूपया विधेय मुक्त वाला भाई मुझे विधेयक मुक्ति की जरूरत है जीवन मुक्ति की मुझे जरूरत ही नहीं ऐसा देखो कोई कहे जनमारी संसार रूपी उद्विघन का एक उद्विघ्न पुरुष जो है उसके आतंक का दोबारा जन्माल होना जीवन मुक्ति के बीच में क्या जरूरत है विधेयक मुक्ति ही वाल विधेय मुक्ति पर्याप्त है कि मन या आपातिक जीवन मुक्तियां बीच में एक फालतु की जो है जीवन मुक्ति अवस्था की सिद्धि के लिए को त्यागना चाहिए एक कहने की क्या जरूरत है दे जीवन जन्मा जन्मा जीवन और पक्ष कहता है मुझे जीवन मुक्ति की कोई जरूरत नहीं है जन्मा भाव तुहंग जन्म के अभाव मात्र से मैं कृत कृतकृत हो जाऊंगा अर्थात तो विधेयक से मैं कृत हो कृतिका यदि ऐसा करते हो फिर तो तुम एक दिन भी कहोगे जन्म से कहा जन्म से यहाँ नहीं यहां मुझे जन्म नहीं चाहिए किंतु स्वर्ग में मुझे जन्म मिलेगा तो पर्याप्त है मेरे को ऐसा भी कह सकता है जो यहाँ भी जन्म से भई है वह विधेयुक्ति चाहने वाला निश्चित रूप जो जीवन मुक्ति से दूर भागना चाह रहा है नहीं चाह रहा है वह व्यक्ति जन्म से भी संतुष्ट हो जाए के जन्म से स्वर्ग में संतुष्ट हो सकता है तो में दुख नहीं है सुखी सुख से सुनने को मिलता है इसीलिए यहां का जन्म का भय सरित होने के लिए वह स्वर्ग जन्म भी संतुष्ट हो सकता है अस्त जन्म अपनी तेरा जन्म भी अवश्य ही होगा क्यों स्वर्ग मात्रा कृपय भगवान मात से, से संतुष्ट हो सकते और स्वर्ग मात्रु तो चीने पुण्य मर्तलोकम विशंति तेरा जन्म दोबारा इस धरती पर निश्चित होगा इसलिए जीवन मुक्ति के लिए प्रयास करना और विधेयक्त होने की तब सोचना सीधे मैं विदे मुक्ति के कोशिश करूंगा जी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए ऐसे करने से काम चलने वाला नहीं आई ही भोग निवृत्ति भया कह रहे हैं भोग इस लोक का दुख भोग के निवृत्ति का भय से आप जन्म क्यों नहीं चाह रहे ना आप जन्म क्यों नहीं होना चाहते कि उस जन्म के काल में भी भोग को त्यागना पड़ेगा काम क्रोध को त्यागना पड़ेगा काम क्रोध आदि को त्यागने का मतलब क्या यह लोक के भोग का क्या वो तुम नहीं चाहते हो अर्थात जो यह लोक के भोग त्याग कुछ वर्षों तक मरने के पूर्व तक त्यागने की तो इच्छुक नहीं है क्या परलोक के भोग को त्याग सकेगा ज्ञान पाया गुरु के पास रह करके वेदांत पढ़ लिया परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया पूर्वक्ष पक्ष कहना है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के अनंतर में काम क्रोध आदि इस्तेमाल करते रहू और इस संसार के भोग आनंद लेते रहू तो क्या बिगड़ेगा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान मेरे पास है ही और मरते वक्त मैं विधय मुक्त हो जाऊंगा उसी ब्रह्म ज्ञान के आधार इसलिए परोक्ष ब्रह्म क्षण से मृत्यु क्षण के बीच काल तक वो क्या करना चाह रहा है इस संसार का भोग करना चाहता है जिन मुक्ति नहीं चाहता उसके लिए प्रयास नहीं करना चाह रहा है तब सिद्धांति कहता है जो व्यक्ति ऐसा है जो कुछ वर्षों तक लोक भोग को त्याग करने में असमर्थ त्याग त्याग करना नहीं चाह रहा है या निवृत्ति का भय छूट जाएंगे सब सुख भोग क्या परलोक सुख का भोग को त्याग सकता है नहीं त्याग सकता नहीं त्याग तो जरूर क्या होगा वो इस ज्ञान के बल पर स्वर्ग ही पहुंचेगा और वहां से फिर लौट गए तो, तो जरूर जन्म होगा इसलिए कहते हैं आई जीवन मुक्ति भोग क्ति त्यागे आमुषिक विधेय मुक्ति करोगे विधेयक यह लोक भोग निया लोग निया लोग निया लोग निया लोग का यह लोक भोग निवृत्ति का भय से तुम जीवन मुक्ति को त्याग रहे हो तो आवुषिक भोग मने स्वर लोक का भोग का निवृत्ति का भय से विधेय मुक्ति को भी तुम त्याग सकते हो ऐसे प्रतिब्वंधित जवाब को देवा मेरे कर कहा निश्चित रूप लोगों का अवश्य नहीं, नहीं। विधेयक पक्का है जैसे बताया ना मंगल आश्रम एक महात्मा थे गुजर गए हरिहराना भंडारा प्रिय महात्मा कहते थे हमको न जय मूर्ति चाहिए न विधेयूर्ति ब्रह्म ज्ञान है मेरे पास मरने के बाद निश्चित मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा ब्रह्मलोक जाऊंगा वह ब्रह्मा जी मेरे को देंगे उसके उसके बाद मेरी ब्रह्मा जी के साथ साथ में रोज तलाशा समझाऊंगा ज्ञान सुनते रहूंगा भंडार खाते रहूंगा क्या फर्क पड़ता है इतना दृढ़ श्वास उनका गर्व बहुत निश्चित रूप ना मैं ब्रह्मलोक ही जाऊंगा लेकिन भंडारक भोग का भय निवृत्ति का भय उसके बढ़ता भंडारा के छोड़ना नहीं चाहता वो व्यक्ति के स्वर को त्याग देगा ये उनको लगेगा ना जो व्यक्ति भंडारा का सुख को त्याग नहीं सकता है? और इस चक्कर में जेवन मुक्ति दे मुक्ति को त्यागने को तैयार है वो व्यक्ति के आमस्मिक भोगों को त्याग सकता कभी नहीं सकता। आते उसका पुनर्जन निश्चित ऐसे जी सी उसके भी जवाब रखे से शे दोषे न स्वर्गो हे यो यदा तय दोष तमात्मा यम का नहीं वो पुत्र की कहता है नहीं नहीं मेरे तो स्वर्ग की इच्छा नहीं है भाई स्वर्ग मैं नहीं चाहता यहाँ जब तक हो तब तक बहुत आनंद लूंगा स्वर्ग के प्रति मेरे पास युद्धा नाक्षीण पुण्य मदंधि ये मेरे दिमाग में इसे मैं स्वर्ग को नहीं चाहता आमुषित भोग की इच्छा नहीं है एक भोग में करना चाहता इसलिए मैं जन्म मुक्ति चाहता एन मरने के बाद मुझे आमुष भोग की इच्छा नहीं है अगर स्वर्ग से जाऊंगा नहीं तो चाहिए। चाहिए। मुझे मुक्ति जरूर हो जाएगी व्यवस्था दे रहा है मुझे जन्म मुक्ति नहीं चाहिए यहां का भोग चाहिए यहाँ के भोग के वजह से तुम कार्य में स्वर्क की भोग की इच्छा जग जाएगी कदम नहीं शास्त्र कहता है ऐसा जो कहता है तो सिद्धांत नहीं यदि तुमको स्वर्गलोक के भोग में दोष शास्त्र के अंदर दिखाई दे रहा है दोष मय है ये क्या? ये लोक का भोग वह दोष लिप्त है यह दोषमय है ये। 100 परसेंट दोष रूप है दोष संबद्ध दोष लिप्त वस्तु को तुम त्यागने को तैयार हो और दोषात्मक वस्तु को त्याग नहीं सकते हो वो व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है क्षयातिशय दोषेना क्षय का अतिशय रूपी दोष के द्वारा स्वर्गो है योग सर मेरे द्वारा है ये त्याग से सर नहीं चाहिए पर सरमन ज्ञान है भोग करते करते मैं मर जाऊंगा विजय मुक्ति हो जाएगी यदि ऐसा कहते हो तो तदा सिद्धांत जवाब देता है भाई स्वयं दोष तमात्मा ये जो काम क्रोध आदि है यह जो मनोराज कैसा है स्वयं दोषतम दोषतम है ये दोष दोष तरह दोषतम स्वरूपम यश आत्यंत दोष रूप है हंड्रेड परसेंट दोष स्वरूप ये लोक का भोग शत प्रतिशत दोषात्मक है यह लोक का भोग वह क्या तुम्हारा उधर ही नहीं है किंचित दोषयुक्त स्वर्गलोक का सुख तुम्हारे लिए है अशत प्रतिशत दोषयुक्त ये लोक का भोग तुम्हारे उधर ही नहीं है क्या कैमित नर्थात अवश्य ही हो अतव जीवन मुक्ति का प्रयास करनी ही चाहिए इसमें संक्षेप सारिका श्लोक भी दे रहे हैं जीवन मुक्ति प्रत्यम शास्त्र जीवन मुक्ते कल्पिते तावन मुक्ति कल्पित योजनी सद्यो मुक्ति सुनिए तस् हेतु तो। नीचे टिप्पणी में शास्त्र से उत्पन्न होने वाला जीवन मुक्ति अनुकूल ज्ञान का अभ्यास करनी चाहिए योजनी मात्र मात्र उतने सही संपन्न हो सकती है तो मुक्ति ये तो से तो जो सद्यो मुक्ति का एकमात्र साधन है तो जीवन मुक्ति का प्रयास जीवन मुक्तिता के लिए प्रयास नहीं करो सद्यो मुक्ति का अनुभूति नहीं होता पाएगी इसीलिए भी आवश्यक में उसने और कारण जोड़ दोषयुक्तत्व स्वर्गारे त्याजार्थ विघातक अतीब रूप से काम आदे सुन त्याज दोषयुक्त होने का स्वर्गारी को त्याज कहते हो तो सकल पुरुषार्थ का विघात है कौन दोष रूपा काम क्रोधादि उनको अवश्य ही त्याग देना चाहिए इस